तो हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहले ये योग दर्शनम योग दर्शन मतलब जिसके जिसमें आपको योग के विषय में बताया कर रहा है पर क्या सिर्फ सिर्फ हमारे पास योग दर्शन है केवल मात्र नहीं भारत में दर्शन है तो क्या सिर्फ भारत में दर्शन है दर्शन जिसको इंग्लिश में फिलोसॉफी बोलते हैं और फिलोसॉफी का शादी अर्थ है ज्ञान का अनुराग ज्ञान का प्रेम ज्ञान के प्रति प्रेम, दर्शन का मतलब का मतलब ज्ञान का प्रेम मतलब आपके पास अगर कोई काम है आपको प्रेम हो रहा है पढ़ने से तो आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी आ है, वो वो चीज हो गई यहाँ पर ऐसा यहाँ पर है दर्शन दर्शन मतलब कि भाई आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं प्रकाश मतलब ज्ञान नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं तो कि तो ज्ञान तो तो के लिए आपको तो प्रकाश चाहिए और दर्शन के लिए आपको प्रकाश चाहिए मतलब ज्ञान दृश्य में दर्शन देखा जाता है इसके द्वारा इसमें दर्शन बोलते हैं इसके द्वारा देखा जाता है पता चलता है ज्ञान इसके द्वारा आप ज्ञान करते हैं और जिसको जानते हैं उसको भी दर्शन होते <laughs> हैं तो याद भी नहीं रहती है ना जी हाँ जी तो दर्शन का मतलब एक हो तो जिसको, जिसको आप देखते हैं और एक हो जिसको देखा जाता है जिसके माध्यम से देखा जाता है तो मैंने आपको पहले तो भी बताया कि अगर कोई कार्य होगा तो किसी माध्यम से ही होगा कोई साधन चाहिए होगा तो जो साधन है आप मुझे देख रहे हैं तो उसमें साधन है प्रकाश ठीक है ज्ञान की आवश्यकता तो थी और जिसको देखा वो भी ज्ञान की हुआ की दर्शन का टोटल मतलब है दो चीजें एक वो माध्यम जिस माध्यम से ज्ञान होता है और एक वो जो ज्ञान होता है ठीक है साधन और सा ये दोनों के दोनों दर्शन में आ जाते हैं कि भाई वो हो और वो जो कि साधु में ज्ञान है तो हमारे पास भारत में कितना दर्शन है भारत में मूल हम दो भागों में हैं। एक नास्तिक और एक आसपास अब नास्तिक और आस्तिक का मतलब आपने सुना होगा ये भी नास्तिक है ये भगवान को नहीं मानता नहीं नास्तिक का मतलब है ना अस्थि नहीं अस्थि ऐसा और ऐसा है ऐसा पर किसको वेद को जो वेद को मानता है वो है आस्तिक और जो वेद को नहीं मानता है वो है नास्तिक वेद को क्या मानता है आपके पिताजी नेता आपके माता जी ने एक एक उन्होंने चाहे सही बोल दिया आप उस बात को विचार ही एक वो है तीसरी स्थिति कि भाई उन्होंने बोला तो जो आपको बात गलत लग रही है उसका आप विचार कर रहे हैं कि गलत लग रही है तो क्यों गलत अब उनकी दोनों बातों जो इस तरह से सोचता है कुछ ही बोल रहे हैं So, हर तो दर्शन है दोनों तो का है तो है और क्योंकि वेद जो साहित्य दर्शन व्याकरण वगैरह जितनी भी सत्य विद्या है उन सबका मूल जो है दर, वेद है, है। जहाँ तक की सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जितने भी जो नीए जो, नीए जो है दुनिया के सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ है बाकी उससे पहले भी कुछ होगा पर वो कहीं नहीं मिलता सिर्फ ज्योतिष है गणित है चाहे वो न, आपका साहित्य है चाहे व्याकरण है मतलब जो टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ तक ये जो आपके संगीत शास्त्र तो तो वगैरह तो दर्शनों का मूल वेद है तो हमारे पास छह दर्शन है जो की आस्तिक है और तीन दर्शन है जो भी नास्तिक है वो नेगेटिव में एक तरह से वेद को बोलते हैं भाई हाँ, हम इस बात को नहीं मानते वेद में लिखा है वेद की बात को नहीं आपको मैं कहूं कि भाई यहां पर आग लगी हुई है आपने तो मान तो सकते और अगर आपको पता है कि मैं झूठ बोलता हूं तो नहीं मानते भले हो सच हो भले हो झूठ हो परंतु अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी बात को नहीं माने तो सत्य वक्ता ने अगर कोई बात कहते बात को जो उसकी बात को बोलते आप सत्य वक्त को बोलते आप और आपका जो वचन होता है उसको बोलते हैं तो, तो जो आप तो वचन है पुस्तक भी असल में वही चीज होती है तो आप तो हम बोलते हैं शाद प्रमाण किसी भी बात को आप अगर जानते हैं तो उसके पीछे कुछ प्रमाण है आपको दिखाई दे रहा है इसलिए आपको पता है इसलिए आप छू करके देख सकते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है अनुमान कर अनुमान भी एक चीज होती है वही वहां पर धुआं दिख रहा है आग दिखाई है फिर भी आगे क्यों क्योंकि भाई वहां आग होती है जब-जब भी आग होती है की के, बोला भी जैसे लगे जैसे लगे जैसे तो वही गया वहां पर जंगल में और उसने देखा ले गए हैं तो आप कुछ भी अगर दिमाग में आपको जो, जो ज्ञान होता है परमाणु के द्वारा जो नास्तिक दर्शन है वो वेद को प्रमाण नहीं मानते क्या नहीं मानते प्रमाण मानते हैं छह लिखिए न्याय वैशेषिक न्याय वैशेषिक दोनों असल में इनका एक दो दर्शक है एक न्याय है एक वैशेषिक है और ये आपस में बहुत मिलता है, है। फिर दूसरा युग है कर्म मीमानसा ज्ञान मीमांसा ये जो कर्म मीमांसा है इसको मीमांसा में कर्म कर्मीमांसा को केवल मात्र मीमांसा भी बोलते हैं और ज्ञान मीमांसा को वेदांत भी बोलते हैं अब सांख्य पांचवा जो है सांख्य और छठा है योग सांख्य बोलते हैं क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या परिगणित की गई है 25 तत्व हैं इसलिए इसको सांख्य बोलते हैं और इन्हीं 25 तो सारे के सारे पच्चीस तत्व आपके योग दर्शन मिलते हैं जो 26वां तत्व है वो सांख्य दर्शन में नहीं है केवल मात्र योग दर्शन में इसलिए उसको आ, और उसका नाम है ईश्वर दर्शन उसको अलग प्रारंभ तो में है, उनी है। जो सांख्य का स्वरूप है उसमें कहीं पे भी ईश्वर है हैं, और जो योग है उसमें प्रारंभ ईश्वर ही ईश्वर नाम का ईश्वर ईश्वर पुरुष हैं उसको सेश्वर सेश्वर तो तरह से दर्शन भी अच्छा और इसमें आप लिखिए हमारे पास तीन नास्तिक दर्शन भी हैं उन नास्तिक दर्शनों के नाम लिखिए चारवाक जैन बौद्ध चारवाक जैन ठीक है ये तीनों हैं नास्तिक दर्शन जैसा कि आपको इनके नाम से पता होगा ये जो हैं अब हमारे पास योग जो हैं योग को आप विचार कीजिए भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग राजयोग हठ योग हठ मूल रूप से इन्हीं में ही बाकी योगों का जो है अब ये कर्मियों अब कुछ लोगों के हिसाब से